आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सीमा मिश्रा के लिखी नाटिका सुनवा रहे हैं लो कचरा कर दिया ना भाई। गोपी भाई हम लोग सोसाइटी की तरफ से एक ड्रामा करने जा रहे हैं। अच्छा आपको एक रोल करना है अरे माधुरी बहन मैंने जब से ये मेकसी गांव का कारोबार किया है ना ही नहीं है गोपी भाई अच्छा फिर नाटक का नाम क्या है लो कचरा कर दिया ना? मैंने क्या कचरा कर दिया अरे बेन नाटक का नाम ही तो पूछ रहा हूँ मैं जो नाटक हम करने जा रहे हैं ना उसका नाम है लो कचरा कर दिया ना अच्छा अच्छा नाम तो बेन बहुत गंदा मेरा मतलब बहुत अच्छा है हा? अच्छा बेन ये कपड़ा क्या पहनना है पेंट शर्ट धोती झब्बा या झब्बा पजामा ना पेंट शर्ट ना धोती झब्बा न झब्बा पजामा परेशान मत हो आपको ड्रेस पहननी है मगर शेर शेर की ड्रेस शेर की ड्रेस शेर की ड्रेस क्यों बेन अरे क्योंकि आपको नाटक में शेर बनना है बस oh! <laughs> एक रोबदार मूछ लगा देंगे uh, सिर्फ मुछ बैन जी नहीं पूछ भी लगेगी शेर जी का रोल क्या है आप हैं एक शेर हाँ. नेशनल पार्क के आसपास दिन ब दिन बढ़ रही आबादी और कचरे से परेशान होकर ये शेर शहर में आ जाता है और कचरा नगर नाम की सोसाइटी में छिप जाता है वाह वाह वाह और जिस समय ये शेर आता है सोसाइटी का कचरा अवार्ड समारोह चल रहा है सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं और मैं उनको खा जाता हूँ ना, ना ना ना ना ना गोपी साहब आप एक दुखी और परेशान शेर हैं, आप तो बस हाथ जोड़कर चुप खड़े हो जाते हैं लोबेन शेर का रोल दिया और वो भी चुपचाप हाथ जोड़ खड़े होने का माधुरी अभी से बोलता मैं ज्यादा देर खाली पीली खड़ा रहा ना तो मुझे नींद आ जाती है अरे किसने कहा नहीं बोलना है गरज गरज के बोलना है क्या बोलना है हाँ अरे नाटक के अंत में शेर को पिंजरे में डाल दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पशु प्रेमी साहसी कर्मचारी सुखविंदर सिंह और उनके साथी जब उसे जंगल ले जाने लगते है ना तो शेर को अचानक होश आ जाता है और फिर वो एक अपील करता है अब आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ ठीक है बताइए होश में आने के बाद शेर पिंजरे को तोड़कर फिल्मी हीरो की तरह बाहर आ जाता है और जोर जोर से गरजता है okay. सभी भागने लगते हैं गोपी जी हमारा नाटक कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है हमारा शेर तो हाथ जोड़कर एक स्पीच देता है अरे वो तो लोगों से एक अपील करेगा अपील हाँ अच्छा ठीक है लाइए कहाँ है वो अभी हमें याद करना पड़ेगा ना आ, वो तो कविता मैडम अभी लिख रही हैं जैसे ही लिख लेंगी मैं आपको दे जाऊंगी याद से दे जाना बेन क्योंकि जब से ये गाउन मेक्सी का धंधा शुरू किया है ना बुलक्कड़ हो गया हूँ स्टेज पे डालक भूलकर शेरी काप ले लगा तो हंसी उड़ेगी ना <laughs> जरूर दे जाऊंगी आपको कल तक स्पीच मिल जाएगी अब चलती हूँ नमस्कार बेन नमस्कार माधुरी जी आइए आइए आइए थैंक यू नहीं नहीं नहीं उस कुर्सी पे मत बैठिए क्यों उसकी एक टांग टूटी है अरे बाप रे उस पे बैठने वाले तीन लोगों की टांग टूट चुकी है तो आपने ऐसी कचरा कुर्सी को रखा है क्यों है जो लोगों की टांग का कचरा करे देखिए माधुरी जी कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें फेंकने का दिल नहीं होता बस यही तो मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम होती है वो टूटी फूटी चीजों को भी ये सोच के नहीं फेंकते कि किसी ना किसी दिन काम आएगी साइकिल का हैंडल हो या टूटी हुई सैंडल बिगड़ी घड़ी हो या एक टांग तोड़ू कुर्सी कुल मिला ये कि बस वो इकट्ठा करता जाता है कचरा कचरा और सिर्फ कचरा नहीं नहीं नहीं माधुरी जी देखिए हमारे स्वर्गीय दादी जी इसमें बैठती थी जब भी हम इस कुर्सी की तरफ देखते है माधुरी जी लगता है दादी जी की आत्मा बैठ चावल बीन रही है टूटी कुर्सी में बिठाकर आप दादी जी की आत्मा की टांग तोड़ना चाहते हैं है जी? अरे नहीं नहीं नहीं नहीं अरे तो फिर भावनाओं को भूल जाइए इसे कबाड़ी को दे दीजिए या फिर थोड़ी जेब ढीली कीजिए और इसे बनवा लीजिए हाँ, हा, मैं कड़ी कारपेंटर को बुलाता हूँ सच कहता हूँ माधुरी जी जब ऐसी आप हमारी सोसाइटी में आई हैं सोसाइटी का चेहरा चारू चंद्र की चंचल किरणों जैसा चमकने लगा है उसी चेहरे को थोड़ा और चमकाने के लिए हम अगले संडे शाम को सात बजे एक ड्रामा करने जा रहे हैं वाह वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है माधुरी जी देखिए हमारे लिए भी कोई रोल हो तो बताइयेगा हम जौनपुर में बहुत नौटंके किए हुए है लैला मजनू सत्यवादी हरिश वगैरा हाँ हाँ ठीक है ठीक है दीनानाथ जी लेकिन हमारा ड्रामा ऐसा नहीं है हम तो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ही लो कचरा कर दिया कर रहे हैं वा, वा, वा, वा। तो फिर ऐसा कीजिए माधुरी जी के कचरे का रोल छोड़ के आप हमें कोई भी रोल दे दीजिए हम करेंगे और ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे करे वाह ये दीना तो छुपा निकला <laughs> बहादुर मेम साहब उधर उधर शेर घुस गया है शेर क्या बकवास कर रहा है? हम बकवास नहीं कर रहे मेम साहब हमने टॉर्च मारा तो हमको देख कर वो गुलाने लगा हाँ? हाँ। अरे बाप रे कहीं नाटक सस्तु नहीं हो गया वो देखो वो देखो वो, वो शेर इधर आता मेम साहब मेम साहब हमको हमको बचा दो, हमको बचा दो <laughs> अरे बहादुर आक मैं शेर नहीं हूँ गोपी भाई हूँ ये देख गोपी भाई <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> लेकिन गोपी भाई रात में आप शेर की ड्रेस पहन के लोगों को डराती क्यों फिर रहे अरे ड्रेस रेसल कर रहा था बेन अरे पर शाप हमारी तो जान निकल गई थी ठीक है गोपी भाई जाइए अब ड्रेस उतार के रख दीजिए नहीं तो कल रात तक ना मुँच बचेगी और न ही हाँ। पूछ पूछ पूछ कहा गई अरे कहाँ गिरा दिया आपने पूछ अरे यही तो थी बेन अरे ओफो। ओ ओ लगता है उधर गार्डन में शेर यानी जब मैं गुलाब के पास छिपा था ना हाँ। तभी लगता है कांटों में फंस गई भगवान कल ड्रामा है भाई अब बिना पूछ का शेर कैसा लगेगा आप ही खुद सोचिए ना ओ प्रेंग जी पैनजी मैं क्या ए रही जी शेर दी पूछ ओह मगर इस पूछ की वजह से ड्रामे से पहले ही ड्रामा हो गया अच्छा आपकी ड्रेस का क्या हुआ सुखिंदर भाजी याद है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहादुर गार्ड हैं जो शेर को वापस जंगल ले जाता है हाँ जी हाँ जी याद है जी मगर ड्रेस नहीं मिली जी ओफो तो फिर आप क्या पहनेंगे प्राजी पहन जी तुम फिक्र ना करो मैंने ड्रेस जो है ना अरेंज कर ली है अच्छा अच्छा अच्छा पिंजरा पिंजरा कब बनेगा आ, मेरे लिए हाँ ओ जी मैं अभी ना खाना खा लेता हूँ फिर घंटे दो घंटे के बीच में बच्चा पार्टी को लेके पिंजरा बना देता हूँ गोपी भाई आप लेनी पड़ेगी ना शेर की आहा, आहा, आहा, बिल्कुल बिल्कुल <laughs> <laughs> शांत हो जाइए प्लीज शांत हो जाइए पेश है कविता मैडम और उनकी दादी विमला मैडम द्वारा लिखा नाटक लो कचरा कर दिया ना। इस खूबसूरत रंगीन हसीन दुनिया के अंदर बहुत दूर नहीं बस यही कहीं है एक कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी जिसका हर घर हर हर डगर कचरा घर आज दिए गए हैं कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी में कचरा अवार्ड। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम माधवी पहले अवॉर्ड विनर मास्टर भोपू भोपू कुमार जी कचरा चैनल की तरफ से आपको कचरा अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कैसा लग रहा है बस माधवी जी जी कुछ कचरा कचरा था यानी अच्छा अच्छा था, लग रहा है। ओके ओके, अच्छा कचरा अवॉर्ड आपको ही क्यों दिया गया है अच्छा? एक दिन में 50 किलो कचरा अकेले फैलाया है। थैंक यू थैंक यू <laughs> माधवी अनाउंसर जी मेरा भी तो इंटरव्यू कर लो ना अरे मुझे भी तो अवार्ड मिला है आपने भी कोई रिकॉर्ड बनाया क्या हाँ। जिसके लिए आपको अवार्ड मिला हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वो फ्लैट की खिड़की से वो केले के छिलके फेंक कर एक हफ्ते में एक लोगों को गिराया मैंने और भगवान झूठ ना बुलाए आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं सका चलो अब जल्दी से मेरा इंटरव्यू कर लो हा? अरे भाई हो तो गया इंटरव्यू अरे ये कह क्या अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं देखिए इससे ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास थैंक यू कचरा करने वाले कचरा किए जा कचरे के बदले बीमारी लिए जा। अरे बहादुर सू रहा है क्या अरे उठना स्टेज पे जो, तेरी आ चल जा चल जाम शब जी मिमश टरी साहब प्रेजिडेंट साहब जी अरे बोल तो क्या बात है साहब जी साहब जी उधर उधर एक पांच फुट का शेर आया है शेर आया है अरे तो वो स्टेज पे मतलब ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा आ, आ रहा है साहब जी ए, मगर लगता है थोड़ा टाइम लगेगा साहब जी क्यों साहब जी साहब जी वो शेर का जो पूछिए ना एक शरारती बच्चा खींच के भाग गया साहब जी <laughs> जल्दी चाहिए नाटक रुका हुआ है अरे बिना पूछ के कैसे जाऊं कविता बेहन हाँ तो ठीक है ना बिना पूछ के जाइए अरे बचाओ शेर आ गया अरे शेर आ गया सेक्रेटरी जी लगाइए हेलो हाँ हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखिए कचरा नगर हाउसिंग सोसाइटी में एक शेर आ गया है जी आप फॉरन आ जाइए आ, शेर की धू कट गई है हुआ तो लग रहा है आगा आगा। अरे शेर तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है बोलो भाई शेर तुम्हें क्या परेशानी है यही कि आपकी सोसाइटी के लोग कचरा फेंकते फेंकते हमारे जंगल में आ जाते हैं उन्हें रोको नहीं तो मैं ऐसे ही शहर में आ जाऊंगा और सबको खा जाऊंगा हो क्षमा करे शेर जी कचरा फैलाना तो हमारी आदत है हमारी फितरत है हमारा शगल है हमारा फितूर है हम अपने हाथों को कचरा फैलाने से नहीं रोक नहीं रोक सकता ओ। तो जा बदमाश तो दिया मैं तेरा हाथ हाथा जाऊ आपको क्रांतिकारी शेर नहीं विनम्र और दुखी शेर बने रहना है नहीं आज मेरे अंदर एक सच्चे शेर की आत्मा आ गई है क्या? जो आज कचरा फैलाने वालों को मजा चखाएगी नहीं वाह तेरा हाथ तो कितना स्वादिष्ट है जो तो मैं आ गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कार साहब आ गए जी अब तुझे मजा चखायेंगे शेर के बच्चे पर उसके पहले मैं तुझे मजा चखाऊंगा बिल्डिंग सेक्रेटरी कचरा अरे बचाओ बचाओ खामोश एकदम मैं अब इस शेर पर इंजेक्शन फेंकने जा रहा हूँ अरे माधुरी कचरा पति क्यों चीख रहे हैं अरे चीखना तो शेर को चाहिए ना अरे शेर हट गया था कविता मैडम और इंजेक्शन जाके लग गया अपने सेक्रेटरी साहब कचरापति को ओ गॉड ओए माधव ओए गोविंद ओए पिंजरा है पिंजरा शाहजी पिंजरा तो इधर ही पड़ा है बड़ा शाह पिंजरा अरे माधुरी माधुरी ये सब हो क्या है मैडम लगता है सबने मिलकर नाटक का कचरा करने की प्लानिंग कर ली है अरे क्या कर रहे हो यार कचरा देव ऐसी प्रार्थना करने वाले प्रेसिडेंट कचरा पति जी जी फटाफट भड़ पिंजरे में घुस ठीक है बिल्कुल ठीक वही बैठे रहो कल दिन में इस पिंजरे को लेकर सारे शहर में तीनों का जुलूस निकालूंगा आप सब देखने आइएगा कविता तो मैडम देखिए ना शेर ही सबको मिजरे में डाल रहा है पर्दा दूं क्या अरे जल्दी हैं भाई अरे भाई माधुरी अभी तो शेर की अपील बाकी है लो कचरा कर दिया ना हवा महल कार्यक्रम में अभी आपने सीमा मिश्रा की लिखी नाटिका सुनी निर्देशक थे विजय दीपक चिपर सहायक पी के नायर तकनीकी सहयोग शशांक कारथरे भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण माथुर राजीव वर्मा बनवारी लाल झोल अनिल सक्सेना दिशी दुग्गल सुलक्षा खत्री नीतू झांजी और कमल शर्मा